गीता तत्वचिंतन पांचवा प्रवचन गीता का प्रयोजन गीता अथाह रत्नाकर पिछले प्रवचन में हमने गीता के अनुबंध चतुष्टय के विषय और अधिकारी इन दो अनुबंधों पर विचार किया था अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि गीता की रचना किस उद्देश्य से हुई है कुछ लोग कहा करते हैं कि अर्जुन के माध्यम से जीवों को आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए गीता कही गई कुछ दूसरों का मत है कि भक्ति और शरणागति के माध्यम से भगवत प्रपन्नता के द्वारा जीव के क्लेशों का निवारण ही गीता का प्रयोजन है कुछ तीसरे इस मत के हैं कि गीता में कर्म योग की बात विशेष तौर पर कही गई है कुछ चौथे राजयोग को गीता का प्रतिपाद्य विषय मानते हैं हमारी दृष्टि में ये सभी उत्तर ठीक हैं क्योंकि गीता में इन सभी बातों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है गीता तो एक अथाह रत्नाकर है रत्नाकर का समुद्र का तल जाने कितने अनमोल रत्नों से भरा पड़ा है गोताखोर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार समुद्र में गोते लगाते हैं और जो मोती हाथ लग जाता है उसे लेकर ऊपर चले आते हैं यथार्थ गोताखोर तो वह है जो जनता के जानता है कि रत्नाकर का तल अनगिनत मोतियों से भरा पड़ा है भले ही उसे एक बहुत बड़ा मोती मिल जाए पर वह ऐसा नहीं सोचेगा कि समुद्र में अब इससे बड़ा मोती नहीं है गीता ऐसा ही रत्नाकर है गीता में गोता लगाने वाले भी बहुत हैं कुछ तो केवल नाम के गोताखोर होते हैं वे पानी की सतह से अधिक नीचे नहीं जा पाते कुछ इनकी अपेक्षा अधिक जानकार होते हैं जो अधिक गहराई तक उतर जाते हैं पर ये वापस लौटते समय हाथ में मोती के बदले सीपी और शंख लेकर निकल आते हैं तीन चार बार प्रयत्न करने पर भी जब इन लोगों को मोती नहीं मिलता तो वे ऐसे धारणा कर बैठते हैं कि समुद्र में मोती ही नहीं है सागर का तल केवल सीपियों और शंखों से भरा है गीता रत्नाकर में गोता लगाने वालों के भी ये तीन प्रकार है एक तो वे हैं जो ऊपर ऊपर तैरते हैं इनकी दृष्टि सतही होती है इसलिए ये गीता में राजनीति शास्त्र का विवेचन करते हैं इन्हीं में से कुछ दूसरे लोग गीता को अर्थशास्त्र का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ मानते हैं और कुछ अन्य लोग युद्ध शास्त्र को गीता का प्रतिपाद्य विषय मानते हैं ये सभी के सभी तथाकथित गोताखोर हैं जो वस्तुता यही नहीं जानते कि गोता लगाना क्या होता है दूसरे लोग वे हैं जो गहराई में जाने की कोशिश तो करते हैं पर अपने काम की कोई चीज़ उसमें नहीं पाते वे जड़वादी होते हैं भौतिकवाद ही उनके जीवन का आधार होता है इसलिए गीता में उन्हें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जो उन्हें मदद दे सके इसलिए गीता को वे कवि कल्पना कहकर टाल देते हैं पर जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वे असली गोताखोर हैं ये निरंतर गोता लगाते रहते हैं श्री रामकृष्ण देव की भाषा में ये असली किसान है नकली किसान वह है जो शौक के कारण खेती करता है यदि एक दो वर्ष अनावृष्टि या अतिवृष्टि से फसल नष्ट हुई तो उसका शौक खत्म हो जाता है और वह किसानी छोड़ देता है परंतु असली किसान विषम परिस्थिति में भी खेती का काम नहीं छोड़ता चाहे लगातार वर्ष भर वर्ष पर वर्ष अकाल क्यों न पड़ता रहे गीता के संदर्भ में ऐसे असली गोताखोर निरंतर गीता सागर में अवगाहन करते रहते हैं गोता लगाते रहते हैं उसका मंथन करते रहते हैं सागर के मंथन से अमृत भी मिलता है और घरल भी अमृत तब मिलता है जब मंथन करने वाला विवेकवती बुद्धि की मथानी लेकर मरता है ऐसे लोगों को ही गीता महात्मा में सुधी कहा है पिछले प्रवचन में हमने देखा कि ये सुधी लोग ही गीतारूपी दुग्धाम मृत को पीने के अधिकारी हैं और मंथन से गरल कब मिलता है जब व्यक्ति विद्वत्ता की अभिलाषा लेकर उसे मचता है ऐसे लोगों के संबंध में शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणी ग्रंथ में लिखा है वाग वागवैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्तय न तो मुक्तय जोरों से बोल बोल कर प्रवचन करना शब्दों का प्रवाह बहा देना शास्त्रों की कुशलता पूर्वक तरह तरह से व्याख्या करना विद्वत्ता का प्रदर्शन करना ये सब विद्वानों के उपभोग के लिए है मुक्ति के लिए नहीं तो जो लोग सुधी हैं जो गोता लगाते हैं वे गीता से अमृत प्राप्त करते हैं वे देखते हैं कि गीता में जो कुछ कहा गया है वह जीव को लक्ष्य करके कहा गया है गीता में जीवन के परम पुरुषार्थ को पाने के जो उपाय बताए गए हैं वे मनुष्य की प्रकृति के कारण उसके स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न भिन हो जाते हैं हर मनुष्य में तीन प्रकार की शक्तियाँ होती है एक है विचार की शक्ति दूसरी है भावना की और तीसरी है क्रिया की विचार की शक्ति के द्वारा मनुष्य तर्क और चिंतन करता है भावना के शक्ति के सहारे वह स्नेह और प्यार करता है और क्रिया के शक्ति के माध्यम से वह कर्म करता है या यो कह सकते हैं कि विचार शक्ति से वह जानता है भावना शक्ति से वह मानता है और क्रिया शक्ति से वह करता है प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों शक्तियों में से किसी एक की प्रधानता होती है जिसमें विचार शक्ति प्रधान है वह ज्ञान का पथ चुनता है जिसमें भावना शक्ति की प्रधानता है वह प्यार का रास्ता अपनाता है और जिसमें क्रिया शक्ति का बाहुल्य है उसे कर्म की राह पसंद आती है जब हम इन तीनों शक्तियों को ईश्वराभिमुखी होकर देते हैं ईश्वराभिमुखी कर देते हैं तो पहला व्यक्ति ज्ञानो ज्ञान योगी हो जाता है दूसरा भक्ति योगी और तीसरा कर्म योगी। गीता में इन सभी व्यक्तियों के लिए पाथेय है